ओम ज्ञान चीन रानंजन शलाका चक्षुर ये न थम श्री गुरु नमिथरफ से मेरी कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ सब समत भक्तों को अब सब दूरदेश से आया यात्रा में उपस्थित होने के लिए संघी शक्ति कलो युगे कल योग में हम आध्यात्मिक शक्ति मिलती है संग करने से कृत्य अध्याय थे विष्णु साथ योग में योग धर्म ध्यान था और ध्यान अकेले करना है कल में हरी संकीर्तन करने संकीर्तन का मतलब संग में तो बहुत धन्यवाद सबको दूर से आना कुछ भक्त दक्षिण भारत से भी आया है बहुत कष्ट करके यहाँ आया है तो आशा है आप सब यहाँ आने से प्रेरणा मिलती है जिससे आप सब स्वस्व स्थान वापस जाकर और अधिक उत्साह के साथ कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण भक्ति पहुंचा करेंगे विशेष विशेष धन्यवाद सब व्यवस्थापक को राधेश प्रभु उत्साह उत्साह की मूर्ति है और सभी भक्तों हरिकृष्ण प्रभु जो पूरा ग्रुप हैदराबाद से साथ में और कौन कौन चैतन्य महाप्रभु हनुमान प्रभु प्रभु मुख्य मुख्य व्यवस्थापक तो आशा है आप सब श्रीनाथ जी की कृपा से और गंभीरता के साथ भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे अभी क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड आंसर्स कुछ टाच या टीवी वाला कुछ पूछेंगे क्या हरे कृष्ण कोई साल सुबह मुझे एक स्पष्टीकरण है या एक विद्वान गौरंग प्रभु इनके गुरु महाराज शिल साख महाराज उनको विद्वान गौरंग नाम दिए थे पंडित तो है मुझ को मुझको बताया कि भक्तिविन शिल भक्ति विनोद उठाखो नवरी धाम महात्म्य हमको पता दिया कि वो विष्णु स्वामी नार आए थे दालबाचार्य के रूप में तो यही संबंध है कौन सा विष्णु स्वामी तीन विष्णु स्वामी थे एक तीन में एक विष्णु स्वामी तो यही संबंध है विष्णु स्वामी संप्रदाय लालब संप्रदाय के बीच में तो टीवी वाला तो पहले टीवी वाला के लिए मेरा एक प्रश्न है आपको मालूम है कैसे पूछना सब चीज भी वोला नहीं जान रहा से आया आपका उम्र क्या है एक्चुअली यही सब प्रश्न हैं इस प्रकार प्रश्न कहना चाहिए जैसे वेदांत सूत्र में अर्थात ब्रह्म जिज्ञास जीवन का क्या उद्देश्य है इस प्रकार प्रश्न कहना चाहिए हम कौन है कहाँ से आया और मृत्यु के बाद हमारी ज्ञाति क्या होगी भगवान कौन है हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ और हम इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार का दुख कष्ट यातना मिलती है क्यों हमारी इच्छा है इस सदाई पर रहना तो क्यों हम दुख मिलते उतर तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए लेकिन अगर इस पर प्रकार पूछते है तो टीवी देखने वाले तो संतुष्ट नहीं होंगे हम मनोरंजन चाहिए इससे हम टीवी देखते हैं तत्म ज्ञान के लिए नहीं है तो क्या करे ज्यादा लोग मूर्ख इससे है हम भव्य संसार में है तो मूर्खों को बुद्धिमान करवाना हमारा प्रयास है तो हमारा उद्देश्य नहीं है मनोरंजन मनो, मनो उत्थान मन का उद्धार करना तो ठीक है आप देख लो सुन लो बाद में अगर आपका कुछ यथार्थ सर्थ प्रश्न हो तो इसके बाद पूछो निर अर्थ प्रश्न करने से अर्थ नहीं होते न थी विद्यू स्वार्थग थिंग ही विष्ण सब विश्ववासी इस विश्व में है वैकुंठ में नहीं है क्योंकि वही नहीं जानते हैं कि उनका वास्तव स्वार्थ है भगवान विष्णु की सेवा में क्या क्या प्रश्न है लिखे कुछ पूछना चाहे तो चिट्ठी में नहीं है कुछ हाँ ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए किमत ब्रह्म के माध्यात्मा क्या है क्या है अचिन अचिंत्य भेद अभेद अच्छा। क्या क्या अर्थ है क्या अर्थ है थोड़ा विस्तार से समझाइए थोड़ा विस्तार से समझाए उनका नाम है कुछ विस्तार करें तो विषाल विषय है भेद और अभेद है जीव और भगवान में भेद है कुछ दार्शनिक भ्रमित दार्शनिक है जो बोलते बहुत जीव और भगवान एक ही है आत्मा और परमात्मा एक ही है तो भेद है अगर भेद नहीं है तो क्यों दो शब्द है आत्मा और परमात्मा परमात्मा का मतलब और सब दूसरे आत्मा से परम है अगर सब आत्मा एक ही है तो परमात्मा शब्द का कोई आवश्यकता नहीं था तो भेद है कि परमात्मा विभु सर्व शक्तिमान सर्वज्ञा सर्वव्यापी सर्वराध्या और जीव जीवात्मा अनु विभू का मतलब महान सर्वशक्तिमान और अनु का मतलब बहुत ही छोटा परमात्मा भगवान है वे निर है और जीव भगवान की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं तो ऐसे भेद होते हैं। एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि जीव और भगवान एक ही है नहीं भेद है परंतु अभेद भी है क्योंकि भगवान और जी दोनों सचेत आनंदमय है तो एक परिप्रेक्ष में भेद है और दूसरे परिप्रेक्ष में अभेद तो दोनों एक साथ सही है तो इस प्रकार सभी तत्वों में भेद और अभेद है भगवान की सृष्टि उनसे भिन्न है और अभिन्न है। उनकी सृष्टि सब कुछ जो है भगवान से अभिन्न क्योंकि कुछ नहीं है जो रह सकते भगवान की भिन्न तो एक परिप्रेक्ष्य में सब कुछ भगवान से अभिन्न भगवान सर्वव्यापी है भगवान सब आत्मा के साथ रहते हैं सब जीव का हृदय के अंदर में है इसका अर्थ नहीं है कि वो एक सुबह रास्ते में है वो भगवान है ऐसा नहीं है तो भेद और अभेद थोड़ा विस्तार किया था इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज सुबह वो राग भक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी ये सब संबंध ज्ञान अच्छी तरह समझना चाहिए और राग मार्ग प्रवेश करने के पहले यदि प्रचार के समय हमें ऐसे व्यक्ति मिलते है जो कहते हैं की हम पुष्टि मार्गी है हमारे गुरु जी भी है परन्तु वे खुद नियम पालन नहीं करते ही भक्ति का सही अर्थ जानते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए क्योंकि वो भी प्रामाणिक क्या है संप्रदाय में जुड़े हैं तो क्या कहना चाहिए एक प्रचार में तो एग्जैक्टली exactly बराबर में नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि देश का औपात्र के अनुसार क्या बोलना चाहिए जो प्रचार कहते है भगवान वो प्रचार गण को प्रेरण देते हैं क्या कहना चाहिए एग्जैक्टली exactly वो स्थिति में लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप बहुत भाग्यवान है कि आप सच संप्रदाय में है और आप बहुत भाग्यहीन है कि आप वो संप्रदाय का वास्तव पंथ अवलंबी नहीं है वो एक सुझाव है और ऐसे थो, थोड़ा माधुर भाव से आप बोल सकते कि बहुत अच्छा है आप सच संप्रदाय में है तो जिससे आपकी विपू भक्ति और भी बढ़ेगी इस भगवगीता गीता यथारूप ले लो दूसरा सुझाव ओह ओह अच्छा बहुत। दो हो गया कृष्ण सेब क्या है यही ये कैसे समझा जाए कैसे समझा जाए कृष्णा सेवा क्या है ये? ये तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं पहले समझना चाहिए हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ तो उसके बाद सेवा का प्रश्न आएगा तो पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है हम जीव हैं और उनकी सेवा करना सब जीव का स्वाभाविक धर्म है तो सेवा क्या है सेवा वो कार्य है जिससे एक व्यक्ति प्रयास करते हैं दूसरा व्यक्ति के लिए ऐसा करने जिससे वो दूसरा व्यक्ति सुखी और संतुष्ट होंगे तो कृष्ण सेव वो क्या है जिससे भगवान कृष्ण सुखी होंगे ये सुखी है उनका स्वभाव सुखमय है जिससे वे हमारे प्रति सुखी होंगे संतुष्ट होंगे इसलिए हम कृष्ण सेवा करते हैं तो कृष्ण सेवा में बहुत कुछ करना है श्रवणम केतनम विष्णु स्मरणम इत्यादि नवध भक्ति है और उसमें बहुत दीथेअल्स भी है विशेषकर अर्चन मार्ग में बहुत दिथेअ है तो क्या क्या और कैसे कैसे करना है कृष्ण सेवा तो आप व्यवहारिक शिक्षा मिल सकती अन्य भक्तों से तो पहले समझना चाहिए कि कृष्ण सेवा का मूल आधार है सेवा भावना मे दास वे प्रभु और मेरा एक ही धर्म एक ही कर्तव्य ये है उनकी सेवा करना उनकी प्रसन्नता के लिए जब खुशी मां के हाँ? पुष्टि मार्ग के, मार के भक्तों हमें प्रणाम करते हैं उस मैं माइक से कहूँ जब पुष्टि मार्ग भक्तों हमें प्रणाम करते तो जैसे कृष्ण स... करते समय जय श्री कृष्ण कहते हैं तब हम हरे कृष्ण कहते तो उनके प्रणाम को उनके प्रणाम को हा? उनके प्रणाम को सम्मान सम्मान नहीं दिया ऐसा लगता है नहीं दिया ऐसा लगता है तो क्या हमें उन्हें जय श्री कृष्ण कहना चाहिए क्या हमें जय श्री कृष्ण कहना चाहिए आप हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण बोल सकते जयसे आपकी इच्छा सब भगवान की ब... इच्छा से तो सब भगवान की इच्छा से ही होता है तो क्या, क्या? सब भगवान की इच्छा है गौ हत्या हो रहे है पूरा भारत में हर रोज कितना बीस हजार के अधिक गौ हत्या भारत में भगवान की इच्छा है क्या चुमका गला भी खाटूंगा भगवान की इच्छा है क्या तो क्या पाप होते ऐसा ही समझना पाप है कि सब भगवान की इच्छा है वो पाप जो लोग कहते हैं वो ही पाप है और ऐसा बहु कि ये भगवान की इच्छा है वो डबल पाप होते गुरु महाराज ने हिंदी गुजरात में लिखा है कि गुरु महाराज कल आपके आप आपके गुरु भाई की कथा बताने वाले थे तो कृपा करके आज वो बताइए ओ ओह हाँ हाँ हाँ अभी याद है और मेरा एक गुरु भाई एक बार एक लेक्चर में बोला कि मैं पूरा माया से मुक्त हूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा और अभी वो कहा है माया उसको देखा है कि वो माया मुक्त नहीं है वो पूरा माया मायाग्रस्त है तो अगर कोई ऐसे ही सोचते कि माय, मैं माया मुक्त हूँ वो प्रमाण है कि वो माया मुक्त नहीं है माया सही मुक्त नहीं है माया मुझको स्पार्श नहीं कर सकते अगर कोई ऐसे बोलते है वो पूरा प्रमाण है कि माया उसको पूरा खींच ली है और थोड़ी समय में उसका पूरा पतन होगा एक बार ये बांस माने सुना एक गुरु बाय मुझको बोला mm. एक बार शिला प्रोपाद श्री श्री राधा कृष्ण के सामने बहुत ऐसे तीव्रभाव से प्रार्थना की और एक उनका एक शिष्य का इतना सा साहस था कि बाद में प्रोपाद से कि प्रोपाद क्या प्रार्थना प्रोपाद वालय में भगवान से अनुरोध किया जिससे मैं कभी भी भक्ति से भ्रष्ट नहीं होंगे अतीत नहीं होंगे कुछ दिन के बाद शिला प्रोपाद उनके कहीं शिष्यों को बोले कि तुम लोग सब कभी भी पतित हो सकते लेकिन मैं कभी भी पतित नहीं हूंगा कि वो भक्त जो प्रहुपद से पूछ आप कैसे ही प्रार्थना करते तो उस समय और भी पूछे कि प्रहुपद आप कुछ दिन के पहले मुझको बताया कि आप भगवान से ही प्रार्थना करते जिससे आप कभी भी पतित नहीं होंगे और अभी आप बोलते हैं कि आप कभी भी पतित नहीं हो सकते तो कैसे होते भोले कि चूंकि मैं हमेशा उस प्रकार प्रार्थना करता हूं इसलिए ही मैं कभी भी पतित नहीं हो सकू यदि हम सोचते हैं कि मुझे भगवान से और प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है मैं अपना बल से माया का जाय किया था तो मूर्ख चाहे मूर्ख चाहे सिर्फ और क्या और कुछ प्रश्न है बता उसके ऊपर एक मच सो कई हम जब प्रचार कहते है कई लोग कहते है कि भगवान रासलीला सी है रासलीला के हैं और भगवान तो कृष्ण तो, तो इतना सा इंजॉय किए थे तो हमारे लिए यही इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होते है क्यों तो ठीक है तुम जाओ रास ले लो करो और देखो उसका फल क्या होगा ये सब नारे अंग जिसके साथ आप रास करते है उनके सब स्वामी आएंगे और आपको दूसरों लीला देंगे भगवान भोगी है हम सेवक है ईश्वर हम हम भोगी भगवान सदैव लीला माई है वे लीला कहते जीव स्वरूप हई कृष्ण नित्य दास जीव का स्वरूप है कृष्ण सेवा में और कृष्ण स्वरूप हई जीव नित्य प्रभु तो उनका धर्म है भोगना और हमा, हमारा धर्म है सेवा भगवान कृष्ण का भोग करना वो पूरा उचित निष्पाप पवित्र और श्रद्धायुक्त होने से जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का स्मरण करते हैं वो स्मरण करने से पवित्र होते हैं और न्यूज़पेपर में वो फर्ण कैसे ये सब दूर था लोग अपनी विकृत चथा कथित रासलीला उस उसका स्मरण करने से हमारा मन दूषित होते तो भगवान रासलीला करने के पहले गिरी गोबर्धन का उद्धार किए थे तो आप पहले एक ऐसे पहाड़ उठाओ और बाद में हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी आप और अगर तुम्हारे इतना सा बल नहीं है तो हम एक बड़ा फाटा वो क्रेन ऐसे मशीन है नहीं क्रीन से उसको एक बड़ा फाथरा लेके तुम्हारा ऊपर क्या बात है तो फेंक दो और छोड़ देगा फिर उसके बाद तुम रिलो फॉर्चुनेट so हम बहुत भाग्यवान है कि हम इसको में अनेक शुद्ध भक्तों से श्रवन करते हैं कैसे हम निश्चित होंगे हमारा गुरु महाराज कौन तो so ऐसा लगता है एक अधीक्षित भक्त का प्रश्न श्रवन करने से श्रवंग करने से यदि आपकी निष्ठा है कि इस व्यक्ति का उपदेश और वाणी सुनने से और पालन करने से मैं भगवान के पास जा सकूंगा तो जब उस प्रकार निष्ठा होती है श्रवण करने से तो फिर हम समझ लेंगे हमारा गुरु कौन है गुरु शिष्य संबंध कैसे स्थापित होते हैं प्रणिपात है ना प्रणिपात अर्थात दंडवा प्रणाम करना है इसका अर्थ है नम्र होना चाहिए प्रश्न है न और प्रश्न करना अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य को समझने में उत्साही होना चाहिए और सेवा तो इस प्रकार तत्वदासियों के पास जाकर व्यवहार करना चाहिए ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमित भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज तो जो भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में स्थापन करते हैं वो गुरु है वो गुरु अनेक हो सकते हैं हरे कृष्ण गुरु महाराज गुरु कौन पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि श्रीला भक्ति धन सरस्वती ठाकुर कहते थे कि क्या चुनाद चुनादी सुनेचना श्लोक हमारा वास्तविक दीक्षा मंत्र, मंत्र है इस मंत्र के बिना कोई वास्तविक दिक्षा दिक्षा हा कृष्ण प्रेमी है कृष्ण इस मंत्र के बिना कोई कृष्ण कृष्ण प्रेम, प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे बम हाश प्रभु कहेश शु। स्वरूप राम राय कि बाबे नाम लॉयले प्रेम उपज चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनके दो मुख्य अंतरंग भक्तों को कहे कि सुनो किस प्रकार कृष्ण नाम लेने से प्रेम कृष्ण प्रेम का उपजाय होते हैं। किस प्रकार चुनादी सुनी चैना थरौर एवं सहिष्णा अमान ना मान देना की सदा हरि तो हम हरि ना, नाम में दीक्षित है विशेषकर इस चुनाद अपनी सुनिचता भाव के साथ महाप्रभु का दान और उसमें लिखा है कि की क्या शब्द ये शब्द क्या और है? और और उसमे लिखा है इस श्लोक का पालन पालन किया बिना दिव्या दीक्षा अधूरी है दीक्षा अधूरी है अधूरी है उसके क्या माना अधूरी मतलब नॉट कंप्लीट इनकंप्लीट अपूर्ण अपूर्ण तो गुरु महाराज अभक्तों को अभक्तों को की और भक्ति भक्तों को भक्तों को मान देने के लिए मान देने के लिए तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए साथ व्यवहार करना चाहिए मैं समझता उनका कहना ऐसा कि जब हमको बीना नदी सुनी चीना रहना चाहे लेकिन अब भक्तों के साथ व्यवहार करते तो भक्तों को कैसे व्यवहार करना चाहिए उनके साथ ऐसे भक्तों अभक्तों से व्यवहार करेंगे ऐसा है। तो गुरु महाराज अभक्तों को और भक्तों को मान देने के लिए किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए हाउ टू बिहेव विद्यूट इन मम अच्छा इसके बारे में श्री उपदेशोस्वामी का उपदेशामृत चैत बोले सर वो श्लोक क्या है सर क्रिश्चन चैत वो, वो hmm? नहीं नहीं, वो जो श्लोक भक्तों दीक्षित भक्तों और शुद्ध भक्तों से कैसे व्यवहार करना है तीक्षास्त्री चैत और दीक्षित भक्तों को प्रणाम करना चाहिए और अधीक्षित भक्तों को मन में मान देना है और जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों पर पूरा आत्मसमर्पण करना है उपदेश अमृत में आप और विस्तार वर्णन मिलेंगे और इस श्लोक की पूरी तरह जीवन में जीवन में कैसे कैसे अमल मिलाना चाहिए लाया हाँ। जा सकता है हाउ अप्लाई कैसे हमारा व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार व्यवहार करना है तो शुद्ध भक्तों का आचरण देखने से आप समझ लेंगे और सब शुद्ध भक्तों का व्यवहार और आचरण एक ही नहीं है श्री प्रभात एक बार बोले की चैतन्य चारितमृत पढ़ने से हम पूरा वैष्णव व्यवहार समझ सकते हैं। मेरा बाईम एज अड डिओ बट वाई टू बी कंसीडर हर टू बी नॉट ऑन मेरा बाई एक महान भक्ति हम क्यों उनको प्रमाणिक नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार नहीं है विशेषकर उनकी भावना चंद्रावली भाव जैसे है तो कैसे मैं कृष्ण के साथ स्वयं लीला करूंगा तो उन, उनका सब रचित गानों में तो आओ गिरीधारी यहाँ आओ मैं तुमको देखूंगा देखूंगी और हम एक साथ भोग करेंगे और वास्तव भक्ति भावना है वैष्णव दास अनुदास अनुदास होना नहीं है कि मैं स्वयं कृष्ण के साथ लीला भोग करूंगा विशेषकर शुद्ध भक्तों की इच्छा है कि राधा और कृष्ण एक साथ रहेंगे और ये दोनों की सेवा करने एक साथ नहीं है कि हे गिरिधारी राधा खो के मेरे पास आओ उस पर खाना नहीं हम इसी बात सब पब्लिक के बीच में व्यक्त नहीं करते क्योंकि ज्यादा लोग इस बात को नहीं समझ सकते और सुनने से बहुत लोग नाराज होंगे ये हमारा अंतरंग बात है लेकिन हमारे लिए मेरा के बारे में इतना सब स्वरूप भी नहीं है क्या चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले राधा कृष्ण की आराधना विश्व में होती थी जी थी परंतु चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान था इस प्रकार जदि गौरना होने धरे समझ राधार महिमा प्रेम और सीमा जोगत जानत ओके तो राधा की महिमा जो प्रेम राशीमा चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई समाज नहीं थे इस प्रचार खंड में विवाहित व्यक्ति हरे कृष्ण विवाहित व्यक्ति को शिष्य बनने के लिए किन योग्यता तथा नियमों का पालन करना चाहिए विवाहित या अविवाहित ये प्रश्न नहीं है जो कृष्ण तत्व बेहतर सही गुरु हो जो कृष्ण तत्व समस्त है और समझाते हैं वो गुरु हो सकते चाह हे कृष्ण भक्ति सही गुरु हो जिनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वो गुरु है एक संप्रदाय ऐसे कहते हैं कि आपने भगवान आपने भगवान को देखा नहीं है तो फिर आप भगवान को क्यों मानते हो नहीं देखते भगवान हम सदाइव भगवान को देखते हैं लेकिन हम पहचान नहीं करते और अगर आप भगवान को देखेंगे आप क्या पहचान करेंगे दुर्योधन कितने बार भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे दुर्योधन आदि बहुत अभक्त भगवान कृष्ण का साक्षात साक्षात दर्शन प्राप्त करके भी तो स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है तो देखने से क्या फायदा होगा यदि विश्वास नहीं है मुझको भगवान देखा तो यदि हम देखाएंगे तुम्हारा विश्वास होगा क्या तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भगवान है इसलिए मेरा स्वरू को समझ में नहीं आ रहा मैं आया पढ़ना चाहिए श्रीमद भागवत अर्थात जगत में जिनको भी साधु के नाम से संबोधित किया जाता है वे सब धर्मवृत्त भगवत भक्ति महात्म्य मा, महात्मा को नहीं जानते उनकी बुद्धि त्रिगुणामी माया द्वारा विमोहित है और वे भगवत भक्ति का अनादर करके माया जाल में बद्ध है इन सब को मथि अपने अपनी मनोधर्म से भ्रमित होने के कारण भगवान की नित्या सेवा में योग्य नहीं है जो साधु का नाम नहीं चलते है वही असाधु है बहुत खाली में तो आप क्या नहीं समझते इसमें बहुत साधु है जो भेद बढ़ न के लिए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ के लिए साधु बन जाते हैं क्या आप नहीं समझते आपका प्रश्न था क्या तो क्या आप क्या नहीं समझते मतलब तो तो हाँ वो ऐसा तो लगता है? हाँ? है नहीं नहीं वो लगता है कि जो साधु का नाम नहीं चलता है जगत में जिसको भी साधु के नाम से संबोधित तो हाँ, हाँ हाँ ऐसा है कि अगर कोई लंबा दाड़ी वाला आते है और गेरु खा पहनने वैसा वो साधु साधु महाराज लेकिन सब साधु नहीं है ऐसा है कुछ लोग जो हम दो हमारे दो जीवन करते हैं और मतलब विवाहित है और दिन का समय घर से बाहर निकलते हैं वो साधु जायसे पहन के और इस प्रकार तो मांगते और शाम को वापस जाते ये शर्त पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, बीवी और बच्चे के साथ ऐसे साधु बहुत है वृंदावन कामी का वृंदावन का वृंदावन का हरिदास का सखी संप्रदाय तो उनके बारे में मुझे पता नहीं है कितने संप्रदाय वृंदावन में कितने संप्रदाय है दुनिया में कितने संप्रदाय है प्रमाणिक है कि नहीं तो यदि शास्त्र प्रमाण को अचितर तरह पालन करते तो प्रमाणिक है अगर नहीं तो नहीं और किसी का प्रश्न जैसे बच्चे रहते हैं कोई भी उनको बुलाते हैं संबोधन करते हैं भी किसी को ऐसे बुलाते बच्चियाँ रहती है उनको भी माता जी जो बोलेंगे अच्छा होते उनको अच्छा हो जिससे वो बचपन से वो मातृ भावना पोषण करेंगे और वास्तव में हम देखते है की छोटी सी लाड़िया उनकी स्वभाव की भावना होती है तो आजकल जमाना अलग है वो लड़कियों को प्रचार होते तो शादी मत करो तो राष्ट्रपत्नी बनाओ देश के मुख्यमंत्री एयरलाइन पायलट आर्मी को जॉइन करो स्वामी को अगर शादी मत करो और अगर शादी करो तो पति का मत मानो और अगर स्वामी को अच्छा नहीं लगते तो उसको निकाल दो और दूसरा बोलाना क्या हाईकोर्ट ने भी अनाउंस किया कि अगर आपको ठीक से सुखी रहना है तो आपका पति का मत दो ऑफिस और रेजर्वेशन सिस्टम है नाराय तो लोग सापा में रहेंगी तो उनके बच्चे के लिए एक चपाती बनेंगे घर वाली नहीं है ऑफिस वाली है और घर वाला है तो बच्चे को कैसे दूध पिलाएगा घर वाला तो दूध नहीं है उसमें सब फागव है आधुनिक प्रगति बोलते है प्रगाति हम अमेरिका जैसे हमको अमेरिका जैसे होना चाहिए हमारा देश में अमेरिका जैसे इतने सदिवास नहीं होते लेकिन हम कोशिश करते हैं <laughs> और कुछ दिन में भारत में अमेरिका से और ज्यादा डिवोर्स होगा फिर हम देश दुनिया का नंबर वन होएंगे सब भगव पाएंगे और होमोसेक्सुअल वो भी अच्छा है अगर इसके विरुद्ध कुछ बल ना है तो पुलिस आपको अरेस्ट करेंगे अमेरिका में ऐसा है इंडिया में हो गया अगर होमोसेक्सुअल के विरुद्ध कुछ खेनना है हो गया। तो राजस्थान में एक ऐसे चलेगा वो राजपुत सब की राजपूत सब होमोसेक्सुअल बन जाएंगे क्या इस स्कव में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए और हमारे भक्त भी कहते हैं कि फती पत, और कौन है मैं भक्ति करती हूँ तो पति को मान कोई जरूरत नहीं है मैं भक्ति करती हूँ मैं ब, मैं मेरा जैसे हूं पति को भू करो तुम पति बनाओ या मैं दोनों से कुछ खरीद लो मैं भक्ति करती हूँ आज का हाल हम जब पुस्तक वितरण में जाते हैं तो ऐसा देखा अच्छा है आप पुस्तक वितरण करते हैं ऐसा ही खड़ो खड़ो अच्छा हो तो जब कोई युवती होती है तो माता जी कृपा करके पुस्तक लीजिए तो वो नाराज हो जाती है कभी क्यों क्यों मोज क्यों माता बोलते <laughs> तो हम हमको मैडम कभी खुश होते हैं तो हैं है। माता नहीं so, uh, तो उनको क्या कहें श्री कुमारी है क्या कहें अच्छा हूँ ओ यू लुक वेरी ब्यूटिफुल क्या क्या मैन शुरूगात से ऐसे ट्रेनिंग होते कैसे हों सब ओके आप आसाथकेश्न भगवान भगवत गीता में कहते हैं की जो पूजने वाले जो लोग जाते है पित्तु को पूजने वाले पितु लोग जाते हैं तो अगर हमारे पितृ नरक में गए हो तो उनको हम पूछेंगे तो हम वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे <laughs> हरे नामा हरे नामा हरे नामा नाम एव केवलम खलो नाश नाश्चै नश्चिथा हरि नाम करने से सब मंगल होते आपके सब फूर् नरक गए है तो आप नाम करो और उनका उद्धार होगा हरि नाम से सब कुछ पूर्ण होता यही सब लालची ब्राह्मणों से श्राद्ध करने से कुछ फायदा नहीं होते हरि नाम करो नाम करो नाम से पूरा कल्याण है सबका यहा हो सर्व सिद्धि हो ये सब ब्राह्मण तो लाऊची नहीं है और खाली प्रयास करते का काफी पैसा मिलना संसार चलाना के लिए लेकिन और शक्ति नहीं है आजकल के ब्राह्मण कुछ है और कुछ है जो श्राद्ध करने वाले पूर्व सब गरीब बहन नहीं, क्योंकि लोग उनको काफी दाक्षिणा नहीं देते है तो ऐसे शर्त करने वाली ब्राह्मणों को बताओ हरि नाम करो सबको बताओ हरि नाम करो और क्या एक बात ने पूछा कि आई हैव गॉट ऑफ एंजॉय टेंडेंसी नाउ इफ आई वांट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन आई ले हाउ टू ओवरकम दिस ले मैं आलसी हूं क्या करू तो अलसी रहो या व्यस्त रहो भक्ति में सुनो भगवत गीता अगर आपको चाहिए तो पालन करो और भगवान का धाम जाओ और अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो ठीक है इस भव्यसा में रहो वो भक्ति अच्छी है लेकिन मैं आलसी हूँ तो मैं क्या करू क्या करो तो उठो सेवा करो जब भगवान मुझको स्वयं मेरे पास स्वयं आते और मुझको स्वयं प्रेरित करवाते तब मैं भक्ति करूं। भगवान मुझ अभी तक भगवान मुझको कुछ नहीं बोला तो इसलिए मैं भक्ति नहीं करता हूं तो मैं भक्ति नहीं करते मेरा दोष नहीं है भगवान का क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आया मेरा पास ऐसे लोग बोलते, है क्यों ऐसी हो तुम्हारा दोष है ऊ हम इतनी सी बोलते है किससे भक्ति करने है उससे क्या क्या होते क्या होते भक्ति पालन करने से क्या होते भक्ति पालन नहीं करने से तो आप पालन करेंगे कि नहीं यथे सीथ था गुरु गर्मी किसी का होता मृत्यु होता है तो पूजा या भोग अपन नहीं कर सकते है गर्मी मंदिर में भी नहीं जा सकते है तो हम प्रति प्रशासन केवेंटी 1977 दिल्ली में था इसकॉन दिल्ली मंदिर मेरा गुरु भाई एक गुरु भाई कूठी उनका नाम वो आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम है गृहस्थ थे लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ थे लेकिन कोई मंदिर का प्रोग्राम नहीं गया तो मैं उनसे पूछा कि आप आश्रम में रहते हो लेकिन मंदिर नहीं जाते हो मुझको बोले कि उनकी बेटी अचानक मर गई और प्रभुपाद उनको बताए तो कुछ दिन मुझे अभी याद नहीं है बारह दिन या पंद्रह दिन मंदिर नहीं जाना तो असोच में यदि नजदीकी में कुछ अन्य भक्तों है तो वे ये सब पूजा भोग बनाने इत्यादि कर सकते हैं। ये पूजा तो अगर घर में भगवान की सेवा होती है तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए तो अगर आस पास कोई भक्त है तो उनको सेवा भार कुछ दिन में दे सकते हो यदि ऐसा संभव नहीं हो तो अपन घर में सेवा करना चाहिए क्योंकि भगवान की सेवा तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए उस समय तो खुरी हलवा समोसा ऐसी चीज नहीं लाना है तो एकदम प्लेन सिंपल प्रसाद लेना क्या और फाशन नहीं है क्या अगर हमारे माँ बाप कहते हैं भक्ति नहीं करो तो क्या हमें माँ बाप की सुननी चाहिए या फिर शास्त्र के हिसाब से करें आप आपकी व्यक्तिगत स्थिति में कैसे व्यवहार करने इसके बारे में कुछ या एक जीष भक्त से पूछो क्योंकि हर एक स्थिति अलग अलग होते तो परम धर्म है कृष्ण भक्ति करना और सांसारिक धर्म है माता पिता का वचन पालन करना यदि माता पिता भक्ति के विरुद्ध है या आपको मना करते हैं भक्ति करना तो ऐसी स्थिति कैसे मैनेज करना तो एक सीनियर भक्त से पूछना चाहिए तो क्योंकि से आज आप कुछ ठीक है तो माता पिता की बात में बिल्कुल नहीं मानूंगा तो शायद वे और नाराज होगे तो भाव से यदि माता पिता को ऐसे हैंडल करना है तो शायद वे भी धीरे धीरे भक्ति में आ जाएंगे ऐसे बहुत कई से जो माता पिता जो पहले नाराज थे कि उनके बच्चे भक्ति ग्रहण करते तो धीरे धीरे वे भी भक्ति मार्ग में आते हैं अगर कोई पूरा समय मंदिर में सेवा करने का सोचता है ब्रह्मचारी या होता है तो क्या उसकी सात पेड़ी का मुक्ति होती है क्या ये शास्त्रोक्त है वो खाली सोचने सही नहीं होते <laughs> करना चाहिए जो तीव्र भक्ति करते हैं अधिक फिर और जो थोड़ी भक्ति करते हैं है भोग भोगविलास और अलसी होते भक्ति में तो एक ही फल नहीं मिलते शुद्ध भक्तों जैसे ही नहीं होता तो पूर्व पुरुषों का निस्साह होते हैं शुद्ध भक्तों का हरे कृष्णा, भगवान श्री राम ने एक रोगी के साथ न्याय करते हुए अपनी पत्नी सीता माता को घर से निकाल दिया शायद उन्होंने एक राजा का कर्तव्य निभाया क्या सीता उनकी प्रजा नहीं थी क्या उन्होंने उनके साथ न्याय किया भगवान रामचंद्र धर्म की मूर्ति है यद यदि आच रचि श्री शस्थे चलो जनहा तो आधुनिक युग में बहुत से लोग रामचंद्र भगवान का व्यवहार को आपत्ति करते हैं लेकिन समझना चाहिए कि उस समय राज राजाओं तो राजा धर्म कैसे पालन किए थे आजकल भारत में अनावृष्टि है और लाख लाख कृषक तो आपने खेत छोड़ के दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो उस समय राजाओं इतना उत्तरदायित्व है कि यथेष्टि अगर नहीं होती वो सब राजा और प्रजाओं भी मानते थे कि राजा का दोष है अगर कुछ भी उपद्रव था राज्य में वो राजा का उत्तरदायित्व तो पहले समझ लो वो संस्कृति कैसे थी आज का वो सब नेताओ तो अपने जब में व्यस्त रहते हैं और सब गड़े प्रजाऊ तो इतने इतने सारे कृषक तो सुइसाइड करते है आत्महत्या करते है और वह जाऊंग तो क्या फाटी जाते है और जेब में ओ भी क्रो क्रो रूपिया डालते है और कहते है कि राम अधार्मिक था तो पहले समझ लो तो राजाओं कितना उत्तरदायित है तो उनका चरित्र में एक भी दोष नहीं हो सकता और राजा की पत्नी भी पूर्ण अकलुषित होना चाहिए नहीं तो देश में अमंगल होगा और राजा का अपने वंश की प्रतिष्ठा उनके पूर्व पुरुषों की प्रतिष्ठा पालन करते हैं और उनके प्रजाओं का यान उनका चिंतन है तो अगर उन राजा का चरित्र में कुछ भी छूटी हो या छुट्टी की छाया हो तो राजाओं का अमंगल संकेत कुछ भी छूटी नहीं हो सकती राजाओं का चरित्र में तो रामचंद्र भगवान ऐसे आदर्श व्यवहार किए थे उन्होंने सोचा कि मेरा नाम लेके और मेरी पत्नी का नाम लेके लोग अधर्म करेंगे तो जिससे वो नहीं अध सीता को वर्जन किए इसको समझना चाहिए वो तो जो राम भगवान को दोषारोप करते हैं वही सब रावण के सम्प्रदाय में है आज के नेताओं सब रावण के अनुयायी हैं राम के नहीं जब तो माता जी महिला के अमुक दिन कई दिन भगवान की सेवा न कर सके तो भगवान को तो, तो भगवान के लिए ऐसा तो आजकल नहीं होते होना चाहिए लेकिन नहीं होते तो प्रश्न भी नहीं है क्यूँकी आजकल माता जी तो सब कुछ करते मंदिर भी आते नहीं आना चाहिए मंदिर आते नहीं होना चाहिए सब संस्कृति जो थी उसको पालन करना अच्छा है ये संस्कृति उत्तम है प्राचीन वैदिक संस्कृति दो प्यूरी के पहल ये सब ये सब लोग ये, ये, ये सब नियम पालन किए थे और आई सब प्रश्न नहीं आता दो प्यूरी के पहल है कि महेल असोच वास्तव में आ सकती कि नहीं जो वो प्रश्न किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आया लेकिन आजकल हम प्रगत हो गया हम गलत हो गया ये संस्कृति जो अनादि काल से आ रही है उसको पालन करना चाहिए सब ऋषि मुनि और भगवान स्वयं इस संस्कृति पालन करने वाले थे और हम अभी हम भगवान और सब ऋषि मुनि से और अच्छा जानते थे कैसे अभी तीन चार प्रश्न है और अभी कोई प्रश्न नहीं है इसमें हो गया है योगी जो चक्कर समय में कौन से समय चौथा निश्चित योगी जो निश्चा योगी जो निश्चित समय में देह का त्याग करता है तो जन्म मुक्ति में से छूट जाता है आप भक्ति योग करो भगवान आपकी रक्षा करो हरिनाम खड़ो पूरे जीवन में और भगवान स्वयं आपके लिए सब कुछ करेंगे और और भक्त भी नाम से जन्ममुस्त्री में से छूट जाता है तो बचने में कौन पंचायत तफावत है दोनों में से दोनों में क्या तफावत है योग्यांग भगवान की ज्योति में लीन हो जाते हैं आधार मुक्ति में होते भक्तजन तो प्रभु के चरण के पास जाते हैं वैकुंठ में जाते हैं हम इकोन मंदिर में समय सर नहीं जा पाते परंतु और संप्रदाय के राधा स्वामी मंदिर में जा सकते हैं तो यह दोष है जिनका सिद्धांत में दोष है तो उनके साथ किसी भी संबंध रखना दोष है गुरु महाराज यदि कोई मतियाली कर्मी देविकों की कोई मौती से पूजा करता है तो उसकी इच्छा कृष्ण पूर्ण करते हैं तो ये फल गर्भानुसार मिलता है या भगवान का स्पेशल टेंशन होता है तो वो एक प्रकार का काम है नहीं देव पूजा जिससे कांक्ष था कर्मनांग से धीम इह देवताः क्षिप्रंग ही मानुषेलो के सिद्धि भवती कर्मजा देव पूजा करने से तुरंत ही फल मिलता लेकिन वो फल निष्फल है स्पेशल संगशन का मतलब उस प्रकार का कार्य करने से उस प्रकार का फल मिलता और क्या एक और प्रश्न फिर हम समाप्त करेंगे आप सब भगव गीता यथारूप और शील प्रभा की सभी पुस्तकें पढ़ो, अध्ययन का अभाव से ये सब प्रश्न आते हैं आई वॉन्ट टू डेवलप रिलेशनशिप विद सुपीरियर विद रिलेशनशिप वॉट आर द स्टेप टू फॉलो आई वॉन्ट टू डेवलप रिलेशनशिप विद सुपीरियर स्टेप्स टू फॉलो ये प्रश्न उसका क्या संबंध है भक्ति योग सीनियर बहुत ही तो ऐसा प्राणीपात परि प्रश्न और सेवा जिस भक्तों से इस संबंध स्थापन करने खेले है नम्रता यथार्थ कृष्ण कर्ण और सेवा कर्ण ये तीन है और राइट हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे